महाभारत शांति पर्व राजा पंचष्टधिक्विशतमोध्याचक्षु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा भीप्युदाती इतिहास पुरातन प्रजापाथ गीत राजचक्षुण भी जी ने कहा राजन प्राचीन काल में राजा विचक्षणु ने समस्त प्राणियों पर दया करने के लिए जो उद्गार प्रकट किया था उस प्राचीन इतिहास का इस प्रसंग में जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं छिन्न स्थूणमृतम दृष्टवा विलापम चवामृतम गोग्रहे यज्ञवाट प्रेक्ष स पार्थिव एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि एक बैल की गर्दन कटी हुई है और वहाँ बहुत सी गौवें आर्तनाद कर रही हैं यज्ञशाला के प्रांगण में कितनी ही गौवें खड़ी हैं यह सब देखकर राजा बोले स्वस्थ गौभ्योस्तुके सुतो निर्वचनम हिंसायाम भी प्रवृत्तायाम आशेर एसतु कल्पिता संसार में समस्त गौवों का कल्याण हो जब हिंसा आरंभ होने जा रही थी उस समय उन्होंने गवों के लिए यह कामना प्रकट की और उस हिंसा का निषेध करते हुए कहा अव्यवस्थित मर्याद मूढ़ नास्तिकय नर एह संशयात्मा भीह हिंसा सम अनुवर्णिता जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके है, हैं मूर्ख हैं नास्तिक है तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है ऐसे लोगों ने ही हींसा का समर्थन किया है सर्वकर्म स्वहिंसा ही धर्मा मनुरब्रवीत धर्मात्मा मनुरब्रवीत कामकारादी बर्व वेद्याम पसुन्दरा धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्य वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं तस्मात्माणतः कार्यो धर्म सूक्ष्म जानता अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यों जायसी मताम विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है श्रुति आचार इतनाचार कृपना फल उपवास पूर्वक कठोर नियमों का पालन करें वेद की फल श्रुतियों का परित्याग कर दे अर्थात काम्य कर्मों को छोड़ दें सकाम कर्मों के आचरण को अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न हो कृपण अर्थात छुद्र मनुष्य ही फल की इच्छा से कर्म करते हैं यदि यज्ञाश्चाश्चोपास् उदेश्य मानवा यथा मांस न खादते न च धर्म प्रश्यते यदि कहें कि मनुष्य योग निर्माण के उद्देश्य से जो वृक्ष काटते और यज्ञ के उद्देश्य से पशु बलि देकर जो मांस खाते हैं वह व्यर्थ नहीं है अपितु तो धर्म ही है तो यह ठीक नहीं क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करते सुरा मस्या मधु मांसम आसवम कृषिम धुरतय प्रवर्ति झेत नहीं तद्य सुरा आसव मधु मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है मान मोहा प्रकल्पितम उन धूर्तों ने अभिमान मोह और लोभ के वसीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है विष्णुमेवा भिजान अन्ते सर्वज्ञे सुब्राह्मणा पायसु मनोभ तीजनम स्मृत ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा का विधान है यज्ञाच वृक्षा वे वे वेदेश परिकलिता यच्चा किंचित कर्तव्य अच्छोक्षु संस्कृत महासत्व शुद्ध भाव सर्वदवार वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं उन्हीं का यज्ञों में उपयोग होना चाहिए शुद्ध आचार विचार वाले महान सत्गुणी पुरुष अपने विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा उत्तम संस्कार करके जो कोई भी हविष्य या नैवेद्य तैयार करते हैं वह सब देवताओं को अर्पण करने के योग्य ही होता है युधिष्ठिर शरीर कथम निरारम्भस्य शरीर युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो हिंसा से अत्यंत दूर रहने वाला है उस पुरुष का शरीर और आपत्तियां परस्पर विवाद करने लगती हैं आपत्तियां शरीर का शोषण करती हैं और शरीर आपत्तियों का नाश चाहता है अतः हिंसा के भय से कृषि आदि किसी कार्य का आरंभ न करने वाले पुरुष की शरीर यात्रा का निर्वाह कैसे होगा? यथा न ग्लाशम तथा कर्मसु सुवे समर्थो धर्म आचरे जी ने कहा युधि कर्मों में इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति सर्वथा क्षीण न हो जाए जिससे वह मृत्यु के अधीन न हो जाए क्योंकि मनुष्य शरीर के शरीर के समर्थ होने पर ही धर्म का पालन कर सकता है इति स्त्री महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ विचक्षण गीतायाम पंचष्टधिक द्शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में विचक्ु गीता विषयक दो सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ